सह uh है -huh. की कक्षा कल हमने प्रमेयों को और प्रमे में पहला आत्मा उसका सूत्र देखा था तो आत्मा का लक्षण या आत्मा की पहचान किन चीजों से होती है वो इसमें बताया था आ, पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं नहीं तो कल मैंने एक प्रश्न आपके सामने छोड़ा था आप बताइए क्या प्रश्न था क्या प्रश्न था आप में तो तो वो है वो तो तो कौन पहले और कौन बाद अच्छा। तो आप में से कितने हैं जिन्होंने इस पे विचार किया? अच्छा, किया और जिन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया वो हाथ खड़ा कीजिए कुछ नहीं सोचा अच्छा तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा होगा तो आप बताइए ज्ञान ज्ञान पहले होगा अच्छा और कोई जो ज्ञान के अतिरिक्त को सबसे पहले बताना चाहते हो हाँ पीछे दुख सुख दुख, दुख पह सबसे पहले होंगे अच्छा हाँ आप बताइए प्रयत्न सबसे पहले होगा पहले प्रयत्न होगा फिर सुख दुख है जी इच्छा, इच्छा।, इच्छा पहले होगी हाँ देखो इनके मन में आया ना कि प्रयत्न बिना इच्छा के कैसे हो सकता है तो इच्छा पहले होगी अच्छा तो एक तो आया ज्ञान पह सबसे पहले होगा एक आया सुख दुख पहले होगा एक इन्होंने कहा इच्छा पहले होगी इनसे अतिरिक्त कोई और मत हो तो बोलिए बताइए केवल दुख।, दुख पहले होगा अच्छा सुख बाद में आएगा अच्छा और तो पहले वो बताएंगे जिन्होंने इच्छा का कहा आपने कहा ना कि इच्छा सबसे पहले होगी और इच्छा के बाद में प्रयत्न होगा इच्छा के बाद ज्ञान होगा ज्ञान के बाद प्रयत्न और प्रयत्न के बाद फिर सुख दुख अच्छा और द्वेश कब आएगा हैं? नहीं आपने इच्छा कहा इच्छा के बाद इच्छा ज्ञान प्रयत्न फिर सुख दुख द्वेश बाद में आएगा सुख और दुख द्वेश को कहाँ रख रहे हो आप प्रयत्न के बाद में प्रयत्न के बाद में ना आपका क्रम है दुख नहीं इच्छा ज्ञान प्रयत्न द्वेश सुख दुख ऐसा है अच्छा इच्छा किसकी की जाती है आप हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ हाँ इच्छा कैसे उत्पन्न होती है हम किसकी इच्छा करते हैं अपने आप होती है नहीं किसकी इच्छा करते हैं हम हम इच्छा किसकी करते हैं और कोई नहीं बोले वो को कोई बोले इच्छा किस चीज़ की करते हैं इच्छा को भी हाँ कोई भी कैसे मतलब किसकी है खाने पीने की होगी वैसे ही हो जाती है इच्छा से पहले कुछ घटना घटती है तब इच्छा होती है या बिना घटना के इच्छा हो जाती है यही घटना है मतलब आपको खाने पीने की भूख लगी ना पहले <laughs> भूख तो लगी ना और कष्ट भी हुआ अब उसका निवारण करना है तो इच्छा से पहले भी कुछ हो गया या नहीं क्या हुआ इच्छा से पहले क्या हो गया इच्छा, इच्छा से पहले क्या हुआ या तो दुख हुआ भूख लगी और बिना भूख के भी खाना खा रहे हैं, तो क्या था तो भी सुख की इच्छा थी और आपको यह कैसे पता लगा यही खाऊं मैं ये मेरे को पसंद है ऐसा कुछ होता है ये पसंद है ये खाऊंगा ये पसंद नहीं है मैं नहीं खाऊंगा तो इच्छा से पहले क्या खाऊं ये निर्णय कैसे करते हैं किस आधार पर निर्णय करते हैं कि मैं इसकी इच्छा करूंगा ये कह रहे मिठाई खाऊंगा वो क्या नमकीन खाऊंगा ये निर्णय किस आधार पर करते हैं ज्ञान के आधार पर तो इच्छा से पहले ज्ञान रहेगा ज्ञान रहेगा तो इच्छा तो सबसे पहले नहीं हुआ और ज्ञान से पहले आप बताइए ज्ञान सबसे पहले कैसे किस चीज का ज्ञान अच्छा आपने जो क्रम बताया आप अब आपने ज्ञान को सबसे पहले बताया उसके बाद क्या होगा पूरा क्रम बताइए ज्ञान के बाद में क्या इच्छा ज्ञान के बाद इच्छा इच्छा के बाद सुख इच्छा के बाद प्रयत्न प्रयत्न के बाद, प्रहतन। बाद? सुख दुख और एक छूट गया द्वेश अभी वो कहाँ पर वो कहाँ डालोगे इसके बीच में उनकी तरह छूटा उन्होंने चौथे पे डाल दिया था <laughs> वैसे आप इच्छा को यदि ज्ञान के बाद में ले रहे हो तो द्वेश भी उसके साथ ही आ जाएगा इच्छा और द्वेश तो साथ, साथ आ जाएगी या तो इच्छा होगी या द्वेष होगा दोनों में से कोई तो ज्ञान इच्छा द्वेश प्रयत्न और फिर सुख दुख ठीक है अच्छा हमारे को किसी चीज का ज्ञान हो गया तो इतने मात्र से हमें इच्छा हो जाती है उसकी क्या ज्ञान हुआ आपने कहा थोड़ा हम विवेचना कर रहे हैं इन्होंने जो कहा समझने का प्रयास कर रहे हैं इन्होंने कहा पहले ज्ञान होगा और फिर इच्छा द्वेश होंगे फिर प्रयत्न होगा और फिर सुख दुख होंगे आपने जो कहा कि पहले ज्ञान होगा तो जिसके बारे में इच्छा हम कर रहे हैं ज्ञान के बाद में इच्छा कर रहे हैं तो ज्ञान से के बाद में जब हमने इच्छा की तो क्या ज्ञान था तो हमने इच्छा की गुण कर्म स्वभाव का वस्तु के अच्छा तो उसके साथ में ये भी आएगा कि ये हमारे लिए कैसी है हमारे लिए ये वस्तु गुण कर्म स्वभाव जान लिए उसके साथ हमारे साथ संबंध जुड़ेगा कि ये गुणकर्म स्वभाव इसके ये है तो मेरे लिए हितकारी अहितकारी सुख सुखद ये भी साथ में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा तो सुख दुख पहले आया है नहीं सुख दुख पहले आ जाएगा या नहीं पहले आएगा जब हमें ज्ञान हुआ तो उस वस्तु के सुखदाई या दुखदाई होने का भी तो ज्ञान हुआ पहले चाहे सुन के हुआ चाहे अनुभव से हुआ कैसे भी हुआ लेकिन सुख दुख का ज्ञान तो हमारे को पहले होगा या नहीं ज्ञान हुआ इच्छा द्वेष हुए प्रयत्न हुआ और फिर सुख दुख आए वहां भी आ सकता है लेकिन क्या ज्ञान से के साथ या पहले इच्छा के पहले सुख और दुख जुड़े हुए रहेंगे या नहीं इच्छा द्वेश के पहले ये सब ये वस्तु सुखदायी है दुखदाई है जुड़े रहेंगे ये नहीं रहेंगे जुड़े रहेंगे ना तो सुख दुख पहले आएंगे सुख दुख पहले आ सकते हैं नहीं देखिए योग दर्शन का सूत्र आपने पढ़ ही रखे सुखानुशयी राग और दुखानुषयी वेशन में सुख और राग कौन पहले और कौन बाद में है सुखानुशयी राग जब ये सूत्र कहा गया तो राग का मतलब है इच्छा प्रीति इच्छा भी राग ही है तो सुखानुशयी राग सुख के पीछे पीछे इच्छा आती है सुख के पीछे पीछे इच्छा, इच्छा, इच्छा आती है तो कौन पहले हुआ कारण कौन हुआ कार्य कौन हुआ सुख कारण हुआ सुख पहले हुआ और इच्छा बाद में हुई आपने पत्थर और हीरे की कहानियां तो सुन रखी होंगी बहुत कि हम वो हीरे को पत्थर समझ करके काम में नहीं ले रहा था क्यों? उसका रंग रूप तो दिखाई दे रहा था पत्थर का हीरे का लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हीरा इतना मूल्यवान है और इतने मूल्य से पता नहीं मैं कितनी चीजें सुख और सुख के साधन खरीद सकता हूँ ये उसको पता नहीं था और उसको सामान्य पत्थर मान रहा है और उसको इच्छा नहीं हो रही है उसको लेने की ठीक है ज्ञान नहीं, नहीं, नहीं है लेकिन पत्थर का सुख दुख से संबंधित सुख और सुख के साधन से संबंधित ज्ञान नहीं है यूं तो ज्ञान हो रहा है कि ये पत्थर है लेकिन सुख दुख मेरे लिए हितकर है अहितकर है ऐसा कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए प्रवृत्ति भी नहीं होगी इच्छा द्वेष भी नहीं होंगे। तो सुखानुशाई राग और दुखानुशा द्वेश है। दुख के पीछे पीछे द्वेश आता है द्वेष और दुख में पहले कौन पहले द्वेष फिर दुख या पहले दुख और फिर द्वेश पहले दुख फिर द्वेश और हम द्वेष करते हैं तो हम दुखी नहीं हो जाते हैं क्या द्वेश करने वाले दुखी रहते हैं ना तो द्वेश से भी दुख उत्पन्न हो जाता है वो होगा वो तो चक्र है लेकिन द्वेश के पहले दुख अवश्य होगा हम किसी से भी द्वेष करेंगे तो उसके प्रति व्यक्ति वस्तु परिस्थिति घटना उसके बारे में कुछ न कुछ दुख हमारे अंदर अवश्य रहेगा हमें पता रहेगा दुख का ज्ञान रहेगा इसका क्रम हम कारण कार्य संबंध से जोड़ते हैं कौन कारण और कौन कार्य इससे क्या उत्पन्न होता है और कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है इस आधार पे हम पर हम यहाँ पर निश्चय करते हैं बताइए तो कर है तो बता कर कर ज्ञान होने से हमें उसके गुण धर्मों का पता लग गया ठीक है फिर अकॉर्डिंग इच्छा हैं बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होगा हाँ ज्ञान होगा फिर इच्छा होगी फिर प्रयत्न करेंगे फिर उसके बाद में सुख आएगा ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना आप अच्छा कई बार हमारे को हम सड़क पे चल के जा रहे हैं और हमें बच्चे को किसी को पता नहीं है कि कांटा क्या होता है और कौन सा पेड़ है और इसमें कौन सा कांटा है गोखरू है और कांट पैर में चुभ जाता है गोखशुर होता है ना गोखरू छोटा चुप जाता है दिखता नहीं है कि भाई ये कांटा है यहाँ पर पैर रख दिया और हो गया तो पहले हुआ दुख चुभा दुख का ज्ञान हुआ अब उससे द्वेष हुआ अप्रिति हुई और उस कांटे को हमने निकाल दिया और आगे से ध्यान रखा आगे से इस पे पैर नहीं रखना है या तो जूता पहन के रखना है ज्ञान शब्द से भी हो सकता है और प्रत्यक्ष से भी हो सकता है पीछे हम ज्ञान ज्ञान का जो की प्राप्ति के साधन क्या थे प्रमाण प्रमाणों से ही तो जाना जाता है तो ज्ञान हम प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं ज्ञान हम अनुमान से भी कर सकते हैं और ज्ञान हम आत्तोपदय शब्द से भी कर सकते हैं तीनों तरह से ज्ञान हो सकता है ना हमारे को तरह से जान होगा। हम जब भी इच्छा या द्वेष करेंगे उससे पहले उस वस्तु से संबंधित सुख दुख की कोई ना कोई बात हमारे मन में रहेगी कुछ न कुछ हमारे मन में रहेगा और वो सुख दुख या तो प्रत्यक्ष हमने भोगा हो उसके बाद में इच्छा अनिच्छा करेंगे या किसी से सुन रखा है हमने कि भाई इसमें सुख होता है इसमें दुख होता है तो भी हम इच्छा द्वेश कर सकते हैं या हमने अनुमान से जान लिया है कि भाई ये सुखद हो सकती है ये दुखद हो सकती है वास्तव में क्या होगी वो अलग बात है लेकिन हमने अनुमान कर लिया कि वे सुखदाई है भले ही दुखदाई हो उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं हमारी मूलभूत जो चीज है हम जन्म लेते हैं तब से तो ज्ञान तो साथ में रहता ही है हम जब सुख दुःख का भोग करते हैं तब भी ज्ञान साथ में रहता है क्योंकि सुख दुख का भी ज्ञान होता है फिर जब हम इच्छा और द्वेष कर रहे होते हैं तब भी ज्ञान होता है कि मेरे को इच्छा हो रही है और मेरे को द्वेष हो रहा है इच्छा का होना अलग बात है और इच्छा का ज्ञान होना अलग बात है दो चीजें हुई ना द्वेश का होना अलग बात है और द्वेश का ज्ञान होना कि मेरे को द्वेष हो रहा है ये अलग बात है सुख का होना अलग बात है और सुख का ज्ञान होना अलग बात है एक तो है कि सुख हो रहा है नहीं मेरे को सुख सुख ये ज्ञान है कि मेरे को सुख हो रहा है <lovesın> उस पर भी ज्ञान सब जगह जुड़ेगा प्रयत्न करेंगे तब भी ज्ञान जुड़ेगा कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ये भी ज्ञान है मेरे को तो ज्ञान को तो अभी आत्मा का मूल जो है वो तो ज्ञान है और ये सब चीजें ज्ञान के अंदर आएंगी लेकिन जब ज्ञान को अलग लिखा है तो ऐसे में अब बाकी में हम देखेंगे तो इच्छा और द्वेष से पहले सुख दुख रहेंगे सुख दुख का ज्ञान रहेगा सुख दुख रहेंगे फिर तो इच्छा द्वेष होगी और प्रयत्न इच्छा द्वेष के बाद में ही होगा इसलिए यहाँ सूत्र क्या बनाया सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान सही क्रम यही होगा इसी को मान के ज्ञान सब जगह रहता है वैसे तो उसको सामान्य मुख्य मानेंगे क्योंकि तो आत्मा का मुख्य लक्षण ज्ञान ही है जान। उसको चेतना बोलते हैं चेतन बोलते हैं तो चिति संज्ञान है चेतन का लक्षण मुख्य तो ज्ञान ही है बाकी तो चीजें साथ में जुड़ जाती हैं मुख्य लक्षण है ज्ञान जहाँ ज्ञान नहीं है जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ये बाकी लक्षण भी नहीं मिलेंगे आपको अगर ज्ञान नहीं है तो उसको सुख दुख भी नहीं होगा जिसको ज्ञान ही नहीं होता है बोध ही नहीं होता है उसको सुख दुख भी नहीं होगा जिसको ज्ञान नहीं होता है उसमें इच्छा और द्वेष भी नहीं मिलेंगे बिना ज्ञान ज्ञानवान ज्या, में ही इच्छा और द्वेष हो सकते हैं अज्ञानी में इच्छा द्वेष नहीं होंगे और प्रयत्न भी ज्ञानवान में ही होगा ज्ञान तो सबसे मुख्य बात है और फिर ये सारा ये फैलता है है हम लोग थोड़ा करेंगे अब देखिए अब इससे हम अपना आकलन करें आध्यात्मिक दृष्टि से ये क्रम अपने को स्पष्ट हो गया तो इच्छा सुखा प्रयत्न और जय हाँ ये है इसको यूँ करेंगे दो भाग करेंगे सुख है तो इच्छा है और फिर उसके अनुकूल प्रयत्न है सुख इच्छा और प्रयत्न ज्ञान को अभी एक तरफ रखिए सुख इच्छा और प्रयत्न दुख द्वेष और प्रयत्न। एकदम क्रम नहीं लेंगे सुख और दुख को अलग अलग रखना पड़ेगा सुख सुख या सुक के साधन को पाने की इच्छा करेंगे और उस इच्छा के अनुरूप प्रयत्न होगा पाने का छोड़ने का प्रयत्न नहीं होगा सुख की इच्छा है तो जो प्रयत्न होगा वो पाने का होगा और दूसरी तरफ दुख है तो द्वेष आएगा और द्वेश के अनुरूप प्रयत्न क्या होगा हम उसको हटाना चाहेंगे या अलग रखना चाहेंगे अपने पास नहीं आने देंगे पास में है दुखद चीज तो हटाना चाहेंगे और दूर है और हमारे पास आके दुख दे सकती हो तो हम उसको रोक के रखेंगे हमारे पास ना आ जाए जैसे आग से बचते हैं ठीक है अब ये देखिए इसको कारण कार्य संबंध हमने समझा हम अपना विश्लेषण कुछ कर सकते हैं कि यदि प्रयत्न है यदि प्रयत्न है तो क्या चीज अवश्य होगी देखो हमने एक अनुमान प्रमाण पढ़ा है कितने प्रकार हैं उसके तीन पूर्वत शेषवत और सामान्योदृष्ट तो सामान्योदृष्ट तो को अभी छोड़िए पूर्वत और शेषवत में पूर्वत में कारण को देख करके कार्य का अनुमान पूर्वत और शेषवत में कार्य को देख करके कारण का अनुमान अभी हमने सुख इच्छा और ये तीन चीजें देखी दुख द्वेष और ये तीन हो गए इनमें कारण क्या हुआ सुख और दुख ये कारण हो गए सुख और दुख से इच्छा और द्वेष हुए तो इच्छा और द्वेष कार्य हुए किसके सुख और दुख के कार्य हुए तो सुख और इच्छा में कारण कार्य संबंध देखेंगे तो सुख कारण है और इच्छा कार्य है और इधर दुख और द्वेष तो इसमें दुख कारण है और द्वेष कार्य है अब इच्छा और द्वेष उसके बाद में प्रयत्न तो इन दोनों में अगर संबंध देखेंगे तो इच्छा और प्रयत्न इसमें कौन कारण है और कौन कार्य है इच्छा कारण है और प्रयत्न कार्य है और इधर द्वेश कारण है और प्रयत्न कार्य है अब यदि हम किसी के प्रयत्न को देखते हैं प्रयत्न प्रयत्न है कार्य तो कार्य को देख करके किसका अनुमान होता है कारण का अनुमान हो जाता है अब किसी का ये प्रयत्न देखा कि वो उस वस्तु को पाना चाहता है पाने का प्रयत्न देखा पाने का प्रयत्न देखा चाहता नहीं पाने का प्रयास कर रहा है प्रयत्न कर रहा है तो उसके पहले क्या हमें निश्चय हो सकता है कारण का <ख़ी> किस किसकी इसको इच्छा है पक्का होगा या नहीं प्राप्ति करना है कोई पाने का प्रयत्न कर रहा है तो हम क्या मानेंगे इसकी इच्छा है इसकी पक्का है ना ये इच्छा हमें पता नहीं है इच्छा तो मन में है इच्छा दिखाई देती है क्या मेरे को पता है आपकी यह इच्छा है ऐसा हम जब बोलते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि इसकी इच्छा है इच्छा तो मन का भाव है तो या तो उसने बोला हो और या उसके प्रयत्न को देख करके ठीक है तो प्रयत्न को कार्य को देखा तो इच्छा जो उसका कारण है इसका मैं निश्चय होगा कि इसकी इच्छा है प्रयत्न है तो इच्छा है और इच्छा है तो क्या है पीछे सुख का इसको अनुबोध है ये जिसकी इच्छा कर रहा है उसमें वो सुख देख रहा है अच्छा जिसमें सुख देख रहा हो उसकी इच्छा ना करे ऐसा नहीं होगा और जिसमें दुख देख रहा हो उसकी इच्छा करे ऐसा भी नहीं होगा ठीक है सामान्य नियम बोल रहा हूं अभी इसके अपवाद अलग हैं। लेकिन इसमें आपको अपवाद देखता हो तो बताइए सुख देखेगा तो इच्छा करेगा इच्छा करेगा तो प्रयत्न करेगा अगर किसी कोई व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति में सुख ले रहा है तो उसको कारण को देख करके हम क्या अनुमान कर सकते हैं कि इसमें कार्य का कार्य क्या है इस सुख ले रहा है तो हमारे मन में क्या है कि इसके मन में इसकी इच्छा, इच्छा है और होगी आगे आगे होगी इसकी शिविर कोई ले लीजिए अच्छी चीज़ों में भी ले सकते हैं शिविर में किसी को अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है तो उसको सुख मिल रहा है तो हम क्या अनुमान कर सकते हैं फिर आएगा फिर आएगा और कोई निकलते हुए बोले कि जी मैं तो दोबारा कभी नहीं आऊंगा इस शिविर में ये क्या हुई अनिच्छा देश इससे क्या अनुमान लगाते हैं तो हम नहीं अब नहीं आएगा तो वो तो बोल ही रहा है वो वो तो बोल रहा है कि मैं अब दोबारा कभी इस शिविर में या ऐसे शिविर में नहीं आऊंगा ऐसा जिसने बोला है ये उसका अनिच्छा या द्वेष हमें उसके बोलने से पता लग गया ये कार्य है तो इसका कारण क्या है दुख कारण होता है तो क्या हम अनुमान लगाएंगे भाई इसको शिविर में कोई दुख हुआ है शिविर में इसको दुख हुआ हम निश्चय कर सकते हैं ना करते हैं हम पूछते हैं भाई क्या कारण है क्यों नहीं आओगे बोले सब तो इतना अच्छा बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊंगा आखिर क्या बात हुई बात तो बताओ अब ये क्या पूछते हैं हम ऐसा बोल के कारण ही तो पूछते हैं कि दुख का कारण क्या समस्या क्या थी मोबाइल छीन लिया इसलिए या बिना मिर्ची का खाना मिल रहा है इसलिए या चार बजे उठा देते हैं इसलिए मोहन रखवाया इसलिए बैठना पड़ता है दर्द होता है इसलिए कुछ तो कारण होगा ना तो अगर किसी की अनिच्छा दिखाई दे रही है वो बोल रहा है तो इसका मतलब है वो वहां कहीं ना कहीं दुख देख रहा है और अगली बार जब उसको लाने का प्रयास करेंगे ऐसे एक बार तो ले आए बेला फुसला करके <laughs> बहुत अच्छा होता है ले आते ना हैं ना कई जने नए नयों में से ले आते है अगली बार फिर कहें तो वो फिर क्या करेगा या तो कुछ बहाना बनाएगा <laughs> अगर वैसे नहीं मना कर सकता तो बहाना बनाएगा कुछ ना इधर उधर के फिर वो समाधान करेगा नहीं ये तो कोई बात नहीं ये तो ऐसा कर देंगे ये और यह स्पष्ट बोलने वाला होगा और बोल सकता होगा तो कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा मेरे को बहुत कष्ट है ये उसका प्रयत्न किस बात का चल रहा है न जाने का इसका मतलब है उसके मन में अनिच्छा है द्वेश है और अनिच्छा है इसका मतलब है उसने दुख भोगा है तो किसी को अनिच्छा व्यक्त करते देख करके हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये इसमें दुख देख रहे हैं फायदा नहीं देख रहा है अपना हित नहीं देख रहा है ये पक्का है ठीक है इसमें कोई मतभेद है क्या और किसी को अभी तक तो ये बात है कि किसी को शिविर में सुखी सुख हो रहा है किसी को दुखी दुख हो रहा है लेकिन सुख भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है दोनों है तो क्या करेगा वो सुख भी हो रहा है कुछ और दुख भी हो रहा है तो अब वो इच्छा करेगा या द्वेष करेगा था था। है दोनों हैं दोनों हैं क्या करेगा तो कभी आप सब जने बोल रहे हैं कहीं <laughs> मैं तो देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ तो आप सोच रहे हैं कि शायद सबसे पूछ रहे अब मेरे को तो सुनाई दिया नहीं आप मेरे को तो बताना चाह रहे थे और मेरे को समझ में नहीं आया कि आप क्या बोले आप में तो कई जने बोल गए किस कारण से हुआ ये संस्कारों के कारण से आदत है? और जो बताया था वो ध्यान में नहीं है भूल जाते, जाते है संस्कार प्रबल हो जाता है ना योग के मार्ग में चलते हुए उसमें एक शब्द आता है स्मृति स्मृति भी होनी चाहिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे स्मृति कब होगी जब श्रद्धा होगी श्रद्धा होगी तो उत्साह होगा तो स्मृति भी ठहरेगी श्रद्धा नहीं है मतलब वो उसको धारण नहीं किया उसको हित नहीं दिखाई दे रहा है जिस चीज का हित दिखाई दे रहा होता है ना श्रद्धा होती है तो उत्साह होता है उसको करने के लिए और वो चीज याद भी रहती है इनको पता है कि भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो बार बार याद करता है और पता है कि ठीक है सुना है कोई महत्व की नहीं है तो क्या होगा याद नहीं रहेगा स्मृति होगी क्योंकि हम अनावश्यक को हैं हैं हैं इतना इतना जानते जानते सबको तो समेट नहीं सकते तो मस्तिष्क का स्वभाव की तो जो चीज भूल जाते हैं वो कैसे भूलते हैं ठीक है, तो है मेरे को आवश्यक ही नहीं लग रहा है वो इतना मुख्य है ही नहीं आ, तो अब आप बताइए सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न और ज्ञान मैं पूछ रहा था कि जब अगर सुख और दुख दोनों हो रहे हैं यहाँ पर तो क्या करेगा वो आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं इन्हीं लक्षणों में घूम रहे हैं हाथ खड़ा कीजिए कौन बोलेगा मनोज जी सुख और दुख में जो ज्यादा प्रबल होगा वो रूप देखा जाएगा ठीक है अब यहाँ मिश्रित जहां पर होगा तो बहुलता के आधार पर होगा और कोई कहे कि सिखाने वो कहे नहीं अब दोबारा नहीं आऊंगा बोले नहीं आप तो कह रहे थे ये अच्छा लगा मेरे को ये अच्छा लगा बोले हाँ वो तो अच्छा लगा पर वो किंतु परंतु आ जाएगा इसका मतलब है वो दुख ज्यादा देख रहा है सुख तो है, अब हम भले ही गिनाते रहोगे नहीं आप तो कह रहे थे सुख हुआ अच्छा लगा बहुत अच्छा ये हुआ नहीं कुछ ना कुछ दुख ज्यादा है और उसको लाने का फैसला करवाना हो तो हम क्या करेंगे उसका जो दुख का ज्ञान है वो या तो कम कर देंगे और सुख के लाभ को बढ़ा देंगे तराजू को ये करना पड़ेगा तो वो आने में झुक जाएगा और दूसरे को भी ऐसा ही करते हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं अब इसको और दूसरी चीजों में देख लें क्रोध करने पे ले लीजिए या तो झूठ बोलने पे ले लीजिए कोई व्यक्ति असत्य बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण आएगा कि भाई यहाँ आत्मा है या नहीं है झूठ बोलने वाले में झूठ बोलने वाले में आत्मा है या नहीं है नहीं। है कौन सा लक्षण है इनमें से हमने कौन सा लक्षण देखा कि वो झूठ बोल रहा है सुख है दुख है इच्छा है द्वेष है प्रयत्न है जान है कौन सा है वो बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है ना बोलना एक क्रिया है प्रयत्न है प्रयत्न कर रहा है ना किसका प्रयत्न कर रहा है झूठ बोलने का अब ये प्रयत्न है अब इस प्रयत्न में प्रयत्न से उसके पीछे का हम भाव क्या जान सकते हैं झूठ वो बोल रहा है चाह रहा है कि मैं झूठ बोलूं सच बोलने से बच रहा है और झूठ बोलना बोलने का झूठ बोल रहा है और सच से बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ झूठ के प्रति उसके मन में क्या है द्वेश है, देश। है। और सच के प्रति क्या है देखो किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो झूठ तो बोल रहा है झूठ को तो अपनाना अपना रहा है और सच को नहीं बोल रहा है मेरे मुंह से सच ना निकल जाए झूठ निकले ऐसा वो प्रयत्न कर रहा है बोल रहा है तो झूठ बोलने के प्रति झूठ बोलना ये एक प्रयत्न है इसके पीछे का कारण क्या है इच्छा या द्वेष इच्छा या द्वेष? द्वेष? झूठ बोलने के प्रति इच्छा है या द्वेष है है उसको? इच्छा। झूठ बोलने के प्रति? इच्छा है ना, ना? मैं झूठ झूठ मेरे को बोलना चाहिए यह बात आ रही है ना उसके मन में जो झूठ बोल रहा है इसका मतलब है झूठ बोलू ठीक है तो उसके मन में झूठ बोलने की इच्छा है तब झूठ बोल रहा है और सच बोलने के प्रति <Santhi> सच न बोलना ये जो है उसके पीछे क्या कारण है द्वेष है अनिच्छा है किसके प्रति सच के प्रति ये निश्चित हो गया अब एक कदम और पीछे आइए। वो झूठ बोल रहा है इसका मतलब है झूठ बोलने की इच्छा है इसका क्या मतलब है इसके पीछे का कारण क्या है इच्छा के पीछे का कारण क्या था इच्छा के इच्छा झूठ बोलने की इच्छा इच्छा का कारण क्या है सुख कारण है इच्छा का कारण यही था ना सुख इच्छा और फिर उसके अनुसार प्रयत्न इधर था दुख देश और फिर प्रयत्न सच वो बोल नहीं रहा है यानी सच बोलने में उसकी अनिच्छा है या द्वेश है तो इसका क्या मतलब है उसके पीछे का कारण क्या है दुख दुख, दुख। तो किसी व्यक्ति को झूठ बोलते हुए देख करके हम क्या निर्णय निकाल सकते हैं कि ये झूठ बोलने में सुख देख रहा है निकाल सकते हैं नहीं सुख देख रहा है या हित देख रहा है अपना अपना हित देख रहा है कल्याण देख रहा है झूठ बोलने में ऐसा ही तो होता है अपनी हानि के लिए कोई झूठ बोलता है क्या कोई ऐसा होता है क्या नहीं अगर सच बोलने में हित है तब तो सच ही बोलेगा वो और जहां सच बोलने में हानि दिखाई दे रही है तो झूठ बोलेगा और झूठ बोलने में उसको हित दिखाई दे रहा है ठीक है तो हम अपने प्रयत्न या कर्म के आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि इसका पिछला अनुभव कैसा था वो झूठ बोलने में सुख देख रहा है ये उसको ज्ञान है कि झूठ बोलूंगा तो मेरे को सुख होगा या मैं दुख से बचूंगा दोनों में से कोई भी उसका ज्ञान क्या काम कर रहा है उसका ज्ञान क्या काम कर रहा है झूठ बोलने से या तो लाभ होगा लाभ मतलब तो या तो सुख मिलेगा या दुख से बचूंगा दंड से बचूंगा दोनों में से कोई भी हो सकता लाभ देख रहा है तो हमारे प्रयत्न से हम जान सकते हैं या दूसरे के प्रयत्न को देख के जान सकते हैं कि इसका ज्ञान कैसा है अनुमान कर सकते हैं ना अनुमान कर सकते हैं और वही उसका सच्चा ज्ञान होता है उनसे पूछो कि सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे नहीं सच सच बोलना चाहिए तो यूं तो यूं ही बोलेगा हमारे सामने तो कोई कोई होते हैं जो और होते हैं बोले नहीं झूठ तो बोलना ही चाहिए और आटे में नमक के समान झूठ तो चलता है सभी बोलते हैं झूठ कहीं तो ये भी बोल हैं सभी झूठ बोलते हैं, बोलते हैं भी बोलता हूँ लेकिन झूठ बोलना चाहिए यह सच बोलना चाहिए तत्वतः देखा है तो वो कहेगा नहीं सच बोलना चाहिए आपके साथ क्या बोलना चाहिए झूठ बोले आपके साथ या सच बोले तो यही कहेगा कि सच बोलना चाहिए तो ये तो ये ये एक जान हुआ, पर वो झूठ झूठ बोलने बोलने में अपना बोलने में अपना अपना हित हित समझ समझ रहा रहा है। ये है। है। उसका वास्तविक यही बात क्रोध करने में यही बात चोरी करने में सब चीजों में यही घटेगा हमारा प्रयत्न जो है वही हमारा वास्तविक ज्ञान है उसी में हम अपना हित देख रहे हैं ये पक्का पक्का निर्णय है तो क्या नहीं जी वो तो मैं भी जानता हूँ भाई सिगरेट पी रहे हैं बस हानि होती है तो छोड़ो इसको बोले आप तो इसमें सुख देख रहे हो नहीं मेरे को पता है इसकी हानिया क्या है तो अच्छा हानि जानते हुए भी, भी पी रहे हो आप तो इसका क्या मतलब होगा हानि चलो जान भी रहे हैं लेकिन पीने का कोई सुख भी या दुख की निवृत्ति भी देख रहा है कि बिना बीड़ी सिगरेट पिए मेरे को शौच नहीं होगा जिनकी आदत हो जाती है तो उन दोनों में वो किसको बड़ा मान करके चला है जहाँ लाभ भी देख रहा हो हानि भी देख रहा हूं जो मैं पहले प्रश्न कर रहा था कि सुख भी देख रहा है दुख भी देख रहा है शिविर में तो क्या करेगा जिसकी प्रबलता होगी तो कोई कहे कि नहीं मैं हानियां जानता हूँ ठीक है आप हानि जानते हो लेकिन फिर भी कर रहे हो इसका क्या मतलब है कि हानि को आप कम देख रहे हो कमतर देख रहे हो और लाभ को ज्यादा देख रहे आपका ज्ञान ये है अभी तो दूसरों की छोड़ दीजिए हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं चाहे हम उपासना के प्रति हमारी रुचि हो रही है इच्छा है तो इसका मतलब है हम उपासना कर रहे हैं हमारी इच्छा हो रही है इसका मतलब है हम उसमें सुख या लाभ देख रहे हैं और यदि हम नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है हम उससे बचना चाह रहे हैं अनिच्छा है अरुचि है द्वेष है इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें हानि देख रहे हैं नहीं बैठे बैठे इतना समय जाएगा इससे तो कुछ काम ही कर लेते हैं दो पैसे कमा लेते बैठे बैठे फालतू यूँ ही समय जा रहा है कुछ घूम ही लेते कोई टेलीविजन ही देख लेते हैं कुछ मनोरंजन ही कर लेते हैं, क्या फालतू बैठे वो हानि देख रहा है उसमें समय का हानि देख रहा है इसलिए नहीं करेगा तो हम अपना जितना भी व्यवहार है आध्यात्मिक दूसरों की छोड़ भी दें हमारा ऊंचा नीचा होता रहता है तो अगर हमारे प्रयत्न में अंतर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे इच्छा द्वेश बदल रहे हैं इच्छा द्वेश क्यों बदले है? क्योंकि उसके पीछे के सुख दुख हमारे बदल रहे हैं उससे सुख दुख से संबंधित हमारा ज्ञान बदल रहा है और इसको ठीक करने का क्या उपाय है हम किसी चीज को करें उसका फिर क्या उपाय का इसी क्रम से सोचोग किसी चीज को हम करें बोले मैं चाहता हूँ करूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ प्रयत्न नहीं हो रहा है तो हम उसमें सुख नहीं देख रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करें उसका सुख देखें गुणगान जितना बढ़ेगा समझ में आ गया ज्ञान को अगर हमने हितकारी मान लिया उसका तो इच्छा तो हो ही जाएगी और प्रयत्न भी हो जाएगा तो मुख्य नियंत्रण कहाँ करना होता है जेहन का हितकारी है या अहितकारी है हाँ आप कुछ पूछ रहे थे कुछ कहना चाह रहे थे आप हाँ झूठ का कारण दुख है कैसे दुख हुआ तो दुख से बचने के लिए वो झूठ बोल रहा है हाँ तो दोनों बातें है वो मैंने दोनों ही बोली थी कि या तो सुख प्राप्ति के लिए बोल रहा है या दुख निवृत्ति के लिए बोल रहा है लेकिन दुख दुख को पाने के लिए नहीं है वो द्वेश के कारण से उसको यूं कहिए कि दुख दुख उसको किससे हुआ था सच बोलने से हुआ था झूठ बोलने से थोड़ा ना हुआ था दुख हुआ उसको सच बोलने से और झूठ बोलने से उसको दुख नहीं हुआ तो इच्छा किसकी करेगा दुख निवृत्ति की इच्छा करेगा इसलिए झूठ बोलेगा ठीक है कुछ हाँ। कुछ जो भी हम करते करते करते हैं करते हैं करते हैं जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट जॉब उसमें ये छेकी छेकी सब जगह लागू होगा व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से पहले नहीं सोचते हैं कौन सा व्यापार करूं किस आधार पे निर्णय करते हैं कि ये करूँ ये नहीं करूँ तो लाभ की दृष्टि से और अपने सामर्थ्य के दृष्टि से कितना पैसा है कहाँ दुकान खोलूं ये भी किस आधार पर निर्णय करते हैं उस समय सुख और सुख के साधन या दुख और दुख की निवृत्ति इन दोनों में से जो प्रबल होगा उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं पढ़ाई का फैसला नौकरी का फैसला विवाह का फैसला शिविर में आने का फैसला खाना खाने जा रहे हैं तो किस होटल में जाएँ कई हैं हमारे सामने किस में जाए जिसमें अच्छा खाना मिलता है अगर किसी के लिए पैसा मुख्य हो या अच्छा खाना तो है लेकिन महंगा बहुत है हजार रुपए लगेंगे यहाँ तो खाने के पाँच सौ रुपये लगेंगे तो उसमें वो कष्ट दिखाई दे रहा है तो भोजन अच्छा दिखते हुए भी नहीं जाएगा वो कम पैसे वाले में जाएगा और जिसको पैसे की समस्या नहीं है वो सुख के लिए वहाँ चला जाएगा हर जगह हम यही निर्णय करते हैं हर स्थान पर कोई कक्षा में पीछे बैठता है तो जो पीछे ही बैठना पसंद नहीं आगे नहीं बैठूँगा मैं उसका प्रयत्न क्या बताता है आगे उसको कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है और जो आगे बैठता है जोर लगा नहीं मैं तो आगे ही बैठूंगा मैं तो यहीं बैठूंगा मैं तो खिड़की के पास ही बैठूंगा जैसे बस वगैरह रेल में बच्चे के ना मैं तो खिड़की के पास बैठूंगा यानी खिड़की के पास प्रयत्न हो रहा है यानी उसको कुछ सुख दिखाई दे रहा है वहाँ पर हर जगह पर अगर सफलता सफलता होगा उसका आधार आधार क्या हैं? प्रयत्न हमारा पूरा है, कई कई बातें मिलने के ने जगह लिखवाते थे पहले लिखा हुआ रहता है हमारे प्रयत्न पर भी निर्भर करता है और हमारे प्रयत्न के अलावा अन्यों के सहयोग और अर्चन पर भी निर्भर करता है बाधा पे सामान्यता है तो हम कर लेते हैं जो हमारा सामर्थ्य भी है हम पानी पीना है उठ करके पी लेते हैं कोई बाधा नहीं है उसमें लेकिन अन्य जगह बाधाएं हो जाती हैं या जा पानी कम है और नल पे झगड़े हो रहे हैं कौन पहले भरे तो वहाँ बाधा भी कर सकता है बलवान है वो खड़ा हो जाता है दूसरे को हटा देता है तो फल का निर्णय हमारे कर्म पर भी निर्भर करता है और दूसरे चूंकि कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो वो न्याय और अन्याय भी कर सकते हैं हमारे साथ वो भी प्रभावित करता है सब मिश्रित होता है इसलिए फल की निश्चितता नहीं रहती है दूसरों के कारण से उसमे न्यूनाधिकता हो सकती है आ, और कोई? आ, अब अब जैसे कुछ शुरू कर दिया काम तो चार पांच साल बाद पता ये गलत तो, तो पहले शुरू किया काम इनका प्रश्न है और चार पांच साल बाद पता लगा कि ये तो गलत है तो गलत है तो क्या करते हैं फिर हम छोड़ते है ना छोड़ देते है ना और जब पता लग गया कि ये गलत है इसका मतलब है कि पहले जो हमने सोचा था वो मिथ्या था तो उस वो अभिध्या उसमें विद्या थी हमने सोचा था लाभ होगा लेकिन हानि हो गई लाभ उतना नहीं हुआ इसका मतलब है जैसा हमने सोचा था वैसा मिला नहीं हुआ नहीं इसका मतलब है हमारे सोच में आकलन में गलती हो गई हम बदलते फिर उसको उसमें बदलने में कोई आपत्ति भी नहीं है जब समझ में आ गया कि ये गलत है तो छोड़ेंगे विवाह विवाह के <laughs> के क्या ये कह रहे हैं संदर्भ में करें <laughs> वो तो तो तो बोले का का बंधन है है और कम से कम से इस जन्म तो ही हमारे तो उसी को आदर्श माना जाता है तो छोड़े या क्या करें अब वहां पर भी यही निर्णय होगा कि छोड़ने में ज्यादा लाभ है या साथ रहने में ज्यादा लाभ है कष्ट भी हो रहा है उस शिविर की तरह से उनके साथ कष्ट भी हो रहा है और लाभ भी मिल रहा है दोनों बातें हैं तो हम कौन सा निर्णय करेंगे अपेक्षा से अगर हमें अपेक्षा से लाभ अधिक दिखाई दे रहा है ना तो भले ही 40 दुख भी मिल रहे हैं लेकिन 60 लाभ भी दिख रहे हैं तो हम वो करेंगे दुख हो रहे हैं तो भी सहता रहता है व्यक्ति कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं ये तो सब मिल रहा है और जहां दुख अधिक हो गया सुख कम हुए तो मैंने कहा इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है तो बाद में क्या होगा मेरा बाद में कोई विवाह होगा या नहीं होगा और फिर विवाह हुआ फिर किया वो भी ऐसा ही निकल गया या इससे भी खराब निकल गया तो क्या होगा ये सब भी तो विचार चलते है ना उन सब आशंकाओं के कारण से व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है चलता रहता है जैसा है वैसा ही चलता रहता है अथवा हमें आदर्शवादी बनना है लोगों को बताना है कि भई हम तो विवाह विच्छेद करते ही नहीं है अंदर भले ही झगड़ा हो कितना भी बाहर जाएंगे तो मुस्कुराते हुए निकलेंगे हम बड़े अच्छे हैं क्योंकि नहीं तो बेज्जती होती है और बना करके रखनी पड़ती है क्या करें तो वो भी सुख होता है लोकेश्ना का सुख होता है ना तो इसलिए वो फिर भी बना करके रखते हैं समाज की परवाह किए बिना अगर जिसमें लाभ अधिक दिख रहा है है? है। है वो करें तो क्या ये बिल्कुल इनका कहना है कि समाज की परवाह किए बिना यदि हम जिसमें लाभ है उसको करें तो वेदानुकूल है या नहीं है लाभ उचित अगर तथ्य के आधार पर है तो कोई आपत्ति नहीं है इसी के साथ रहते हुए हमें इतना कष्ट हो रहा है कि ना खाना पीना ना सोना न साधना न स्वाध्याय बस झगड़ते ही रहो झगड़ते ही रहो झगड़ते ही रहो बस जिंदगी भर और समझौते के प्रयास करते रहो और औरों को भी बैठाते रहो कि भाई आप समझौता करो आप करो वो भी परेशान दूसरे सब और जिंदगी भर यही चलता रहे इसी में ही जीवन बीता क्या सुलझाने में ही जीवन बीत जाए और जीवन में जो करना था वो तो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि सुलझाने में ही रह गए बस कैसे ठीक हो कैसे ठीक हो सुलझाए तो वो जीवन तो व्यर्थ चला गया ना तो व्यर्थ क्या कहता है हमारा जीवन व्यर्थ करना चाहिए हमें व्यर्थ करने के लिए सार्थक करने के लिए है सार्थक करने के लिए इसलिए विवाह के लिए महर्षि ने क्या लिखा गुणकर्म स्वभाव मिलते हो तो विवाह करें भले ही आजीवन कुम्हारा रह जाए या कुंवारी रह जाए लेकिन जिससे गुणकर्म स्वभाव नहीं मिलता है उससे विवाह ना करें तो जब ये शुरू में कह दिया और मान लो शुरू में हमने चूक कर दिया भी कष्ट होगा मान लो उस कष्ट से बचने के लिए हम कर लेते हैं बिना देखे भी। लेकिन अब बाद में पता लग गया कि इससे तो गुणकर्म स्वभाव मेरे मिलते ही नहीं है वो मांस खाते हैं हम मांस नहीं खाते वो शराब पीते हैं हम नहीं पीते बिलकुल नहीं मिलते हम रह सकते तो क्या करेगा पवित्र पवित्र पवित्र विवाह विवाह के के बंधन को बनाए रखेगा। है? का गठबंधन कैसा है? है। है। है अग्नि अग्नि फेरे लिए, की साक्षी में ये भारतीय संस्कृति है कि उसको बना के रखना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम थोड़ा सा होते ही अलग हो जाओ जब हमें गुण कर्म स्वभाव मिल नहीं रहे हमारा जीवन निरर्थक हो रहा है मुक्ति का लक्ष्य निरर्थक हो रहा है तो ऐसे में जब विवाह का ही निषेध किया ना करे और विवाह करने के बाद में अगर पता लगा तो भाई ठीक है आप अपने रास्ते चलो मैं अपने रास्ते चलता हूँ अलग हो सकते हैं ऐसा कहीं लिखा है वेद के अंदर शास्त्रों में कि जितना भी विरोध हो तो भी साथ ही रहो की बात है समान हृदय वाली बात है लेकिन समान हृदय अगर हो ही नहीं सकते हो तो क्या करेगा उल्टी बात लग रही है कईयों को क्या अच्छा वहाँ हो चुकी है बात अच्छा तो ठीक है फिर वो तो आपको हो चुका फिर वहाँ पर हाँ और इसमें कोई ग्लानी नहीं तो तो तो तो होनी चाहिए ये बात पति पत्नी के साथ भी जुड़ती है ये बात बच्चे माता पिता के बीच में भी जुड़ती है ये बात भाइयों के बीच में भी लगती है ये बात दो जो संयुक्त समवाय मिलकर के पार्टनर करके व्यापार करते हैं वहाँ भी लगती है ये कहीं नौकरी में भी लगती है दुनिया में बहुत संभावना है ना दूसरी जगह कहीं करेंगे हमारे जो अनुकूल है उनके बीच में रहेंगे ऐसा किया जाता है तो आत्मा के जो लक्षण हैं इनसे हम अपने और दूसरों का परीक्षण बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि मेरा ज्ञान क्या है हमें अपना ज्ञान हमारे प्रयत्न से ही तोलना चाहिए मेरा जो प्रयत्न चल रहा है बस वही मेरा वास्तविक ज्ञान है बाकी तो पढ़ा सुना ज्ञान है बस जो समझा हुआ स्वीकार किया हुआ है वो वही है जो मैं कर रहा हूँ ये हमारा वास्तविक ज्ञान है कि हमारा अभी ज्ञान का स्तर क्या है जैसा हम कर रहे हैं वही वास्तविक ज्ञान है हमारा ठीक है बाकी तो सुना पड़ा सूचना मात्र है बाकी तो वो उस तरह का ज्ञान नहीं है और जो ज्ञानान मुक्ति है वो केवल सुने पड़े से तो मुक्ति होती नहीं है यूँ तो सबने पढ़ रखे हैं यम नियम यूँ तो सारी बातें पढ़ रखी हैं उतने ज्ञान से ही मुक्ति होती है तो सभी की हो जाती है और ज्ञान का मतलब ये है कि हम वो हमारा अपना बन जाता है हमारे को स्वीकार्य होता है और वो हमारे आचरण में आ जाते हैं तो हमारे ज्ञान का इस वास्तव में वही होता है ठीक है तो आत्मा के लक्षण के बारे में कुछ और किसी को पूछना है कुछ ज्ञान पहले रहेगा लेकिन सुख दुख होने पे सुख दुख का ज्ञान होगा ज्ञान सबके साथ में जुड़ा हुआ है सुख दुख के होने पे भी ज्ञान होता है बिना सुख दुख हुए शब्द से भी किसी का किसी ने बता दिया तो भी ज्ञान होता है ऊपर से कूदोगे तो पैर टूट जाएगा तुम्हारा इस पेड़ को छूओगे तो खुजली हो जाएगी अभी पहले हमारे को खुजली नहीं हुई है लेकिन ज्ञान पहले हो सकता है कभी सुख दुख पहले होगा कभी ज्ञान भी पहले होगा लेकिन बाकी का क्रम तो का उसमें जो कैसे ग्यारहवा सूत्र तो आत्मा के बाद में शरीर बोलिए चेष्टा इंद्रिय अर्थाश्रय शरीरम अब वैसे तो शरीर मतलब बोले इसकी क्या परिभाषा करे ये तो दिख रहा है हमारे को शरीर तो शरीर है ये फिर भी इन्होंने लक्षण किया कि जो चेष्टा का आश्रय हो चेष्टा मतलब क्रिया हम जितनी क्रियाएं करते हैं उसका आश्रय कौन है ये शरीर तो तो है इसी के आधार पे हम क्रियाएं करते हैं हमारी इंद्रियाए उसका आश्रय कौन है शरीर है इसी में शरीर में इंद्रियां हैं, और अर्थ यानी जो विषय हैं, शब्द स्पर्श गंध, वो भी कहा चेष्टा इंद्रिया और अर्थ का जो आश्रय है उसको शरीर कहते हैं इसका मतलब इस शरीर से हमें चेष्टा करनी है इंद्रियों का उपयोग करना है ज्ञान के लिए करना है विषयों का उपयोग करना है जिससे कि हम आगे बढ़ सके ये हमारा आश्रय है साधन है ये शरीर कहलाता है वैसे शरीर का मतलब होता है जो क्षीर्ण होता रहता है इति शरीरम शरीर नाम क्यों है इसका क्षीर्ण होता रहता है शीरियत लगातार इसमें क्षय होता रहता है होता है नहीं सबके शरीर में क्षय तो बुढ़ापे में क्षय होता है या बचपन में क्षय होता है बचपन में तो वृद्धि होती है क्षय कहां तो वहाँ क्षय भी होता है और वृद्धि भी होती है लेकिन वृद्धि अधिक होती है क्षय कम होता है कोशिकाएं कम टूटती हैं बनती ज्यादा हैं, और वृद्धावस्था में बनती कम है टूटती ज्यादा है इसलिए वो क्षय होता जाता है तो चूंकि इसमें चय होता है इसलिए इसको काय भी बोलते हैं काय काया का बोलते हैं ना काया शरीर काय काय मतलब ची चैन इसमें चयन होता रहता है इसलिए भी काय बोलते हैं और इसको देह बोलते हैं तो भी उपचय उपचय उपचय होता रहता है एक के उपर, एक के ऊपर मांसपेशियां कोशिकाएं दोनों मिलते हैं तो मेटाबोलिज्म बोलते हैं मतलब चयापचय चय और अपचय दोनों होता रहता है, है, तो है, है। इसीलिए इसका नाम शरीर है देह है काय है अब शरीर के बाद में इनसे पूछना है कुछ बोले तो स्वार्थ, स्वार्थ तो द्वेष में भी होता है हमारा मैं पैर से कांटा निकालना चाहता हूँ कांटे के प्रति द्वेष है ना मेरा मेरा स्वार्थ किसमें है स्वार्थ स्व का प्रयोजन किसमें से है कि कांटा निकल जाए ये व्यक्ति यहाँ से हट जाए उसके हटने में मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ किसी को पाने में अपना स्वार्थ देख रहा हूँ तो स्वार्थ तो इच्छा और देश दोनों में है और जीवात्मा अपने हित के लिए ही करता है हमेशा अलग अलग ज्ञान है इसलिए अलग अलग चीज़ों को पाएगा लेकिन हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए करते हैं अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कुछ तो परोपकारी भी तो होते हैं सब स्वार्थी होते हैं क्या आप में से कौन कौन कहेगा कि मैं स्वार्थी हूं? अपने अपने को या परोपकारी हैं? परोपकारी हैं या नहीं आप में से कोई कोई है कोई परोपकारी है कोई नहीं परोपकारी भी करते हैं और स्वार्थ भी करते हैं दोनों करते हैं हम ठीक है परोपकार भी करते हैं और स्वार्थ भी करते हैं तो अच्छा कौन सा है स्वार्थ अच्छा है या परोपकार अच्छा है परोपकार अच्छा है तो स्वार्थ छोड़ देना चाहिए यही तो निकले निष्कर्ष यही तो आएगा स्वार्थ छोड़ देना चाहिए यही तो उपदेश देते हैं स्वार्थ छोड़ो परोपकार करो तो ये तो अब आपने भाषा बदल दी आपसे पूछा था आपने कहा स्वार्थ भी करते हैं परोपकार भी करते हैं मैंने दोनों में से कौन सा अच्छा है तो आपने कहा परोपकार अच्छा है और अब आप कह रहे हो कि परोपकार में भी स्वार्थ होता है तो परोपकार में स्वार्थ होता है तो उसको परोपकार कैसे कहेंगे उसको स्वार्थ ही कह देंगे ना फिर नहीं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए ये परोपकार का उपदेश दे रहा है या स्वार्थ का उपदेश दे रहा है ये वाक्य कि सबकी उन्नति करनी चाहिए हम कह सबकी उन्नति में ये अपनी उन्नति कहाँ से आ गई तो परोपकार हो रहा था ना ये वाक्य परोपकार की का उपदेश दे रहा है या स्वार्थ का उपदेश दे रहा है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहना चाहिए अपनी उन्नति में तो संतुष्ट होते ही है सब ये तो स्वार्थ हुआ लेकिन अपना स्वार्थ कर सकते हैं हम अपनी उन्नति में ही संतुष्ट रहना चाहिए अपनी उन्नति में संतुष्ट होना कोई दोष नहीं है अपने लिए काम करना कोई दोष नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि इतना ही नहीं फिर क्या करें सबकी उन्नति की बात है हमे को सबकी उन्नति भी करनी चाहिए सबकी उन्नति क्यों करनी चाहिए सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए समझनी चाहिए या होती है अपनी उन्नति एक तो होता है भाई समझ लो आप ऐसे कि दूध नहीं है तो पानी में आटा घोल करके पी इसको दूध समझ के पी लो आप तो समझ लो बस वास्तव में नहीं है तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए केवल समझ समझ लें या वास्तव में होती है अगर केवल समझ लें तो ये सच्चा जान होगा या मिथ्या जान होगा अगर समझ लें होती नहीं है लेकिन समझ लें तो ये सच्चा जाने है मिथ्या जाने मिथ्या जान तो मिथ्या जान का उपदेश थोड़ा ना करेंगे महर्षिदान इसका मतलब है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होती है तो सबकी उन्नति किस लिए करेंगे अपनी उन्नति के लिए तो परोपकार भी किसके लिए है स्वार्थ, स्वार्थ के लिए ये ना वाक्य को देखो ना वाक्य क्या ऐसा नहीं तो सामान्य देखो महर्षि ने लिखा है अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए दूसरों की भी उन्नति करनी चाहिए पूरे वाक्य को तो देखो सबकी उन्नति में और फिर अपने तक पहुंचा दिया क्योंकि जिस परोपकार में हम अपनी उन्नति नहीं देखेंगे ऐसा हम परोपकार भी नहीं करेंगे भले सुख हो शांति हो उसका आशीर्वाद मिले यश मिले धन मिले पुण्य का हो कुछ भी हो दूसरे का कष्ट देखा नहीं जा रहा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि तो उसका कष्ट नहीं हटा तो मेरे को दुख हो रहा है तो अब मैं अपने दुख को हटाने के लिए उसका दुख हटा रहा हूं इसी को उपनिषत्कार में कहा कटु सत्य है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय पति पत्नी के बीच में कि पत्नी को जो पति प्रिय होता है वो किस लिए मतलब पति के हित के लिए पति नहीं होता है न वे पत्यु कामाए पति पति की कामना के लिए पति नहीं होता है आत्मनस्तु काम आए पति अपनी इच्छा के लिए पति होता है दूसरा भी सच है उतना ही नवारे वारे पत्नी की के पत्नी कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है और एक ढंग से कहता ही है कि भई सारे संबंध स्वार्थ के हैं सारे सम्बन्ध के। वो केवल पति पत्नी का ही नहीं वो माता पिता का भी वो तो भाई बहनों का भी और वो गुरु शिष्यों का भी सबके संबंध स्वार्थ के हैं और हम भगवान को भी क्यों चाह रहे हैं अपने लिए तो फिर तो स्वार्थ की ही गीत हो गए फिर स्वार्थ के लिए मना क्यों करते हैं था था। स्वार्थ करें लेकिन ज्ञान पूर्वक सच्चा ये ये। स्वार्थ करें झूठा स्वार्थ नहीं झूठा स्वार्थ हानिकारक होगा चोरी करने वाला चोरी में स्वार्थ देखता है या नहीं देखता है ना है। पर उससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है या नहीं मतलब चोरी की और सफल भी हो गया पैसे भी ले लिए तो उसका स्वार्थ सिद्ध होता है या नहीं होता है हो गया हो गया चोरी की पैसा मिल गया तो स्वार्थ सिद्ध हो गया अच्छा ईश्वर का न्याय काम नहीं करेगा वहाँ पर क्या काम करेगा दंड मिलेगा, दन्द मिलेगा। दन्द क्या मिलेगा और नहीं भयशंका तो हो गई उसने फिर भी उसको एक तरफ करके चुरा लिया तो भयशंका की तो परवाह ही नहीं की उसने और उसने ले लिया अब जो लिया अब उसका क्या होगा वो तो उसका है ही नहीं वो तो छीन जाएगा आगे और दंड मिलेगा तो उससे चोर का स्वार्थ सिद्ध हुआ या नहीं हुआ किसलिए कर रहा था सुख के लिए कर रहा था और उसको सुख मिला या दुख मिला दुख मिला तो चोर स्वार्थी है या नहीं है वो स्वार्थ समझ रहा है लेकिन मिथ्या तो मिथ्याजान है उसका मिथ्या जान है और जो चोरी नहीं कर रहा है वो जो चोरी नहीं कर रहा है वो बोले ये तो स्वार्थी नहीं है नहीं सच्चा स्वार्थी तो वो है वो समझ रहा है कि मेरा हित किसमें है वो समझ रहा है कि मेरा हित किस में चोरी करने में मेरा हित नहीं है कौन स्वार्थी है अपने स्वार्थ को सिद्ध कौन करेगा जो चोरी नहीं करेगा तो सच्चा स्वार्थी कौन होगा नहीं, नहीं उलट पुलट हो गई ना ये तो आपके लिए <laughs> सच्चा स्वार्थी कौन सच्चा स्वार्थी कौन जो अपनी आत्मा का सच्चा हित करे वो कौन होगा जो धर्म की पालना करने वाला होगा जो अध्यात्म हमें चलेगा वो सच्चा स्वार्थ ही है।, है उल्टा पुल्टा है उलट पुलट आती है ना वो उसमें <laughs> उल्टा पुल्टा भरा टीवी में आता है नहीं बहुत नहीं ये सत्य है ये सत्य है ज्ञान पूर्वक जो स्वार्थ होता है वो हमें करना है और जिस स्वार्थ से हटने के लिए कहा जा रहा है वो ये कथन है वहाँ वास्तव में कि आपका स्वार्थ इसमें सिद्ध नहीं होगा आप अज्ञानता से उसमें स्वार्थ समझ रहे हो है नहीं तो हमें सच्चा स्वार्थ समझ में आ जाए यही तो है कि आत्मा का हित वास्तव किस में किसमें तो सच्चा स्वार्थ करना इसलिए स्वार्थ अपने आप में दोष नहीं है स्वार्थ के साथ जब मिथ्या ज्ञान होता है वो दोष है इसलिए मिथ्या ज्ञान हटाना है बस हमारे को अविद्या होगी तो इच्छा और द्वेश हानिकारक होंगे राग और द्वेष यदि अविद्या होगी तो राग और द्वेश हानिकारक होंगे और अगर विद्या होगी तो राग और द्वेष मुक्ति पे ले जाने वाले होंगे मुक्ति पे ले जाने वाले होंगे तो ठीक है इतना ही रखते हैं फिर प्रणाम